योग प्रदीप सदर्शन समन्वय पुरुषार्थ शून्यनाम गुणा प्रति प्रस्रव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व शक्ति रीति पुरुषार्थ से शून्य हुए चित्त के बनाने वाले गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है अथवा शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाना कैवल्य है तीन प्रमाण त्रिविधम प्रमाणम्। प्रमाण तीन प्रकार का है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम अर्थात आप्तवचन व्याख्या प्रत्यक्ष प्रमाण जो किसी इंद्रिय से जाना जाए अनुमान जो किसी चिन्ह से समझा जाए और आप्तवचन किसी आप्त का उपदेश आप उसे कहते हैं जिसने पदार्थ को साक्षात किया हो और सत्यवक्ता हो इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है विशेष वहां देखें संगति तत्वज्ञान का फल कहते हुए अगले सूत्र में ग्रंथ को समाप्त करते हैं कृतकृत न पुन स्त्री विधे न दुखेना भी भूयते यह ठीक ठीक जानकर पुरुष कृतकृत्य हो जाता है और फिर तीन प्रकार के दुखों से नहीं दबाया जाता सम्यक ज्ञानाधिगमाद अकारण संस्कार संस्कारच्च क्रभ धृत क्रभ्रमदृतश प्रापते शरीरभेदे चरता प्रधान विनृत एकक्यंतिक उभ कवल्य आने यथार्थज्ञान विवेक्ञान की प्राप्ति से जबकि धर्म अकारण बन गए तो पुरुष संस्कार के वश से चक्र के घूमने के सदृश शरीर को धारण किए हुए ठहरा रहता है अर्थात जिस प्रकार कुम्हार के चक्र को चलाना बंद करने पर भी कुछ देर तक चाक पहले के वेग से चलता रहता है इसी प्रकार यथार्थ ज्ञान विवेक ज्ञान की प्राप्ति पर भी पहले संस्कारों के अधीन कुछ समय तक शरीर चलता रहता है यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है शरीर के छूट जाने पर और चरितार्थ होने से प्रधान की निवृत्ति होने पर ऐकांतिक अवश्य होने वाले और आं आत्यंति सदा रहने वाले कैवल्य को प्राप्त होता है अर्थात परमात्म स्वरूप में पूर्णतया अवस्थित हो जाता है यत्र तत्व यहासेत जटी मुंडी शिखीवा मुच्यते नात्र संशयः जिसको सांख्य में बतलाए हुए 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान हो गया है वह चाहे किसी आश्रम में स्थित हो चाहे गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में वह अवश्य मुक्त हो जाता है इसमें कोई भी संशय नहीं है दर्शनों के चार प्रतिपाद्य विषयों पर सांख्य के मुख्य सिद्धांत हेय त्याज्य जो दुख है वह तीन प्रकार की चोट पहुँचाता रहता है पहला आध्यात्मिक अर्थात अपने अंदर से शारीरिक चोट जैसे ज्वर आदि या मानसिक चोट जैसे राग द्वेष आदि की वेदना दूसरा आदि भौतिक अर्थात किसी अन्य प्राणी द्वारा पीड़ा पहुँचना और तीसरा आदि दैविक अर्थात किसी दिव्य शक्ति जैसे बिजली आदि से पीड़ा पहुँचना